वास्तव में पिछली रात मैंने एक आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था किसान ने स्वप्न देखा था कि वह राजा हुआ है आठ लड़कों का बाप हुआ है स्वप्न टूटने पर वह बोला था उस आठ लड़कों के लिए रों अथवा इस एक लड़के के लिए इस तरह तर्क करने के बाद अंत में मैंने कहा माँ यह जो सब मैंने कहा उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे अपने कोई हैं या नहीं माँ है क्यों नहीं अवश्य है मैं ठीक कहती हो। मां हाँ मैं यदि मैं यदि वे मेरे अपने हैं तो उनका दर्शन पाने के लिए उन्हें पुकारना क्यों होगा जो अपना है वह तो नहीं पुकारने से भी दर्शन देगा माँ बाप जैसा करते हैं वे भी क्या वैसा कर रहे हैं माँ अवश्य कर रहे हैं बेटे वे ही माँ बाप हुए हैं वे ही माँ बाप के रूप से पालन करते हैं वे ही देखभाल करते हैं नहीं तो तुम कहाँ थे और कहाँ आ गए उन लोगों ने लालन पालन किया और अंत में देखा कि वह यह अपना नहीं है जैसे कौवें के घोसले से क्या कोयल नहीं पलती मैं ठीक ठीक अपने जन को पाऊंगा या नहीं माँ पाओगे पाओगे तुम सब पाओगे जो सोचते हो सब मिलेगा स्वामी जी विवेकानंद ने पाया था या नहीं स्वामी जी ने जिस प्रकार पाया था तुम वैसा ही पाओगे मैं माँ देखना जिससे तुम्हारे प्रति भय संकोच न रहे माँ नहीं संकोच की क्या बात है मैंने ही तो मछली पकड़ी है मैं तब तो ठीक है हम लोग आनंद मनाएंगे माँ हाँ जरूर एक साँचा बनाता है उससे बहुत सा गढ़ लिया जाता है मैं तुम्हारे बनाने से ही हम लोगों का होगा तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकोगे माँ हाँ बेटे मेरे करने से ही तुम लोगों का होगा उद्बोधन छब्बीस ग्यारह उन्नीस सौ दस सुबह सात बजे पिछले दिनों माँ गुप्त महाराज स्वामी सदानंद को देखने गई थी वे बीमार थे वसी और टाबू उनकी बड़ी सेवा कर रहे थे माँ उसी का उल्लेख कर हम लोगों से उनकी प्रशंसा कर रही थी वे लोग ही साधु हैं वे लोग ही धन्य हैं साधु और कौन हैं योगिन चाटुज्य नित्यानंद स्वामी की भी उसके लड़कों शिष्यों ने बड़ी सेवा की थी वे सब पूर्व बंग के थे काशीपुर में सब लड़के ठाकुर की सेवा करते थे वे ठाकुर उन्हें तरह तरह की बातों से आनंद में रखते थे वे कहते थे थोड़ा बहुत आनंद नहीं मिलने से वे लोग कैसे रहेंगे वे सबका मन समझकर चलते थे उनकी सेवा की वैसी आवश्यकता नहीं थी कहीं दस बारह दिनों में थोड़ा बहुत पाखाना होता था पर रात में जागना पड़ता था भोजन तो कोई अधिक था नहीं थोड़ी सी सूजी वह भी भूंज देनी पड़ती थी एक दिन उन्हें आंवला खाने की इच्छा हुई तब अकाल का समय था दुर्गा नाग महाशय तीन दिन बाद दो तीन आंवले लेकर आया अच्छे बड़े आंवले थे तीन दिन दिनों से उसका खाना पीना ही नहीं हुआ था ठाकुर हाथ में आंवला लेकर रो पड़े कहने लगे मैंने सोचा तुम शायद ढाका चले गए और मुझसे बोले मिर्च डालकर एक तरकारी बना दो वे लोग पूर्व पूर्वभंग के हैं मिर्च बहुत खाते हैं बाकी सब पक गया था उन्होंने कहा एक थाली में सब सजा दो वह प्रसाद नहीं होने से खाएगा नहीं ठाकुर उसे प्रसाद करने के लिए बैठे उस सब के साथ उन्होंने थोड़ा सा भात खाया तब कहीं दुर्गा चरण ने प्रसाद पाया उस समय काशीपुर उद्यान बाटी में पहुँच बहुत खर्च होता था तीन तीन रसोई बनती थी एक ठाकुर के लिए दूसरी नरेंद्र आदि के लिए और तीसरी बाकी सब के लिए रुपयों के लिए चंदा किया गया एक व्यक्ति चंदे के डर से भाग ही गया पाप को ग्रहण करने के कारण उनके शरीर में रोग हुआ था वे कहते थे या गिरीश के पाप के कारण है वह यह सब कष्ट सह ना पाता उनकी तो इच्छा मृत्यु थी समाधि के द्वारा अनायास ही देह त्याग कर सकते थे वे कहते आहा यदि इन लड़के लोगों को एक डोर में गूँद पाता इतने दिनों तक तो बातचीत ऐसी ही चलती थी नरेंद्र बाबू कैसे हैं कोई कहता राखाल बाबू कैसे हैं सब इसी प्रकार चल रहा था इसीलिए इतना कष्ट होने पर भी उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा